पत्रावली चार सौ छियालीस निवेदिता को लिखित लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया चौबीस जनवरी १९०० प्रिय निवेदिता मुझे लगता है कि मैं जिस शांति और विश्राम की खोज में हूँ वह मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा फिर भी महामाया दूसरों का कम से कम मेरे स्वदेश का मेरे द्वारा कुछ कल्याण करा रही है और इस उत्सर्ग के भाव का अवलंबन कर अपने भाग्य के साथ समझौता करना बहुत कुछ सरल है हम सभी अपने अपने भावों में आत्म बलिदान कर रहे हैं महापूजन हो रहा है एक महान बलिदान के बिना और किसी प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है जो स्वेच्छा पूर्वक अपने मस्तक आगे बढ़ा देते हैं वे अनेक यातनाओं से मुक्ति पा जाते हैं और जो बाधा उपस्थित करते हैं उन्हें बलपूर्वक दबाया जाता है एवं उनको कष्ट भी अधिक भोगना पड़ता है मैं अब स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए कटिबद्ध हूँ तुम्हारा विवेकानंद चार सौ सैंतालीस श्रीमती ओली बुल को लिखित लॉस एंजल्स पंद्रह फरवरी उन्नीस सौ प्रिय धीरा माता यह पत्र आपको जब प्राप्त होगा उससे पहले ही मैं सैन फ्रांसिस्को रवाना हो जाऊंगा। कार्य के संबंध में आपको सब कुछ विदित ही है मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है किंतु प्रतिदिन मेरा हृदय देह एवं मन दोनों ही अधिकतर सबल बनता जा रहा है किसी किसी दिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं और सब प्रकार के दुखों को भी सहन कर सकता हूं। कुमारी मूलर ने जो कागज़ का बंडल भेजा था उसमें कोई उल्लेखनीय कागज नहीं था उनका पता न जानने के कारण मैंने उन्हें कुछ नहीं लिखा इसके अलावा मुझे डर भी था अकेले रहने पर ही मैं अधिक अच्छी तरह से कार्य कर सकता हूँ और जब मैं संपूर्णतः निस्सहाय रहता हूँ तभी मेरे देह एवं मन सबसे अधिक अच्छे रहते हैं जब मैं अपने गुरु भाइयों को छोड़कर आठ वर्ष तक अकेले रहा था तब कभी एक दिन के लिए भी मैं बीमार नहीं पड़ा था अब पुनः अकेला रहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ यानी संदेह एक आश्चर्य की बात है किंतु माँ मुझे उसी प्रकार रखना चाहती है जैसे कि जो कहती है अकेले गैंडे की तरह घूमना अभिष्ट है बेचारे तुलियानंद को न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा है किंतु उसने मुझे कुछ भी नहीं लिखा यह नितान्त सरल हृदय तथा भोला भाला है श्रीमती सेवियर के पत्र से मालूम हुआ कि बेचारा निरंजनानंद कलकत्ते में इतना अधिक बीमार हो गया है कि अब तक वह जीवित है अथवा नहीं यह भी नहीं कहा जा सकता है हाँ एक बात और है सुख दुख दोनों ही आपस में हाथ पकड़कर चलना पसंद करते हैं यह एक अद्भुत घटना है वे मानो एक श्रृंखला बांध कर चलते हैं मेरी बहन के पत्र से विदित हुआ कि उसने जिस कन्या को पाला था उसका देहांत हो गया भारत के भाग्य में मानो दुख ही दुख लिखा हुआ है ठीक है ऐसा ही होना होने दो सुख दुख में अब किस प्रकार की प्रतिक्रिया मुझमें नहीं होती इस समय मानो मैं लोहे जैसा बन चुका हूँ होने दो माँ की इच्छा ही पूर्ण हो गत दो वर्षों से मैंने जो अपनी दुर्बलता का परिचय दिया है तदर्थ तो मैं अत्यंत ही लज्जित हूँ उसकी समाप्ति से मुझे खुशी है आपके चिरस्नेहाब्ध संतान विवेकानंद 448 सौ अड़तालीस निवेदिता को लिखे कुमारी मीट का मकान चार डगलस बिल्डिंग लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया पंद्रह फरवरी 1900 प्रिय निवेदिता तुम्हारा का पत्र आज मुझे पसाडेना में प्राप्त हुआ मालूम होता है कि जो तुम्हें शिकागो में नहीं मिल सकी किंतु न्यूयॉर्क से उन लोगों का कोई समाचार मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इंग्लैंड से बहुत से अंग्रेजी समाचार पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं लिफाफे पर एक पंक्ति के मेरे में मेरे प्रति शुभेच्छा प्रकट की गई है एवं उस पर एफ एच एम के दस्तावेज दस्तकत हैं उनमें विशेष जरूरी चीज़ कुछ भी नहीं थी कुमारी मूलर को मैं एक पत्र लिखना चाहता था किंतु मुझे उनका पता नहीं मालूम साथ ही मुझे यह डर भी था, हुआ कि कहीं पत्र लिखने से वे भयभीत न हो उठें इसी बीच श्रीमती लेगेट ने मेरी सहायता के लिए इस साल एक वार्षिक सौ डॉलर के हिसाब से अनुदान की योजना प्रारंभ कर दी तथा सन १९०० के लिए सौ डॉलर देकर उसने इस सूची में सबसे पहले अपना नाम लिखाया दो व्यक्ति उन्होंने इसके लिए और भी ठूठे हैं फिर मेरे सब के पास उन्होंने इसमें सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया जब ये श्रीमती मिलर को मिलती लिखती रही मैं शर्मिंदा हो गया किंतु मेरे जानने के पहले उन्होंने लिखा था एक बहुत ही नम्र किंतु उत्साहहीन पत्र मेरी के द्वारा लिखा हुआ श्रीमती हेल के यहाँ से उसे मिला उसमें उसने मेरे प्रति अपने स्नेह का विश्वास दिलाते हुए अपनी असमर्थता प्रकट की थी श्रीमती हेल एवं मेरी अप्रसन्न है ऐसा मुझे डर है लेकिन इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है श्रीमती सेवियर के पत्र से मुझे यह विदित हुआ कि कलकत्ते में निरंजन अत्यंत बीमार पड़ गया है पता नहीं उसका शरीरांत हो गया है या नहीं अस्तो निवेदित निवेदिता अब मैं नितान्त कठोर बन चुका हूँ पहले की अपेक्षा मेरी दृढ़ता बहुत कुछ बढ़ चुकी है मेरा हृदय मानो लोहे की पत्तियों के से जड़ दिया गया है अब मैं सन्यास जीवन के समीप पहुँचता जा रहा हूँ दो सप्ताह से शारदा नंद के यहाँ से मुझे कोई भी समाचार नहीं मिला मुझे प्रसन्नता है कि तुम कहानियाँ पा गई अगर उचित समझो तो फिर से लिख डालो उनको प्रकाशित करा दो अगर कोई ऐसा मिल सके उससे प्राप्त रकम अपने कार्य में लगाओ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं अगले सप्ताह से सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ आशा है कि वहाँ पर मुझे सुविधाएँ प्राप्त होंगी जब अगली बार मेरी से मिलो तो उससे कहो कि श्रीमती हेल की सालाना सौ डॉलर की सहायता से मुझे कुछ नहीं करना है उन लोगों का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ डरने का की कोई बात नहीं है तुम्हारे विद्यालय के लिए धन अवश्य प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है और यदि कदाचित धन न मिले तो उससे हानि ही क्या है मैं जानती है कि, कि किस रास्ते से वे ले जाना चाहती हैं ये चाहे जिस रास्ते से ले जाए सभी रास्ते समान है मुझे यह पता नहीं है कि मैं शीघ्र ही पूर्व पूर्व अर्थात न्यूयॉर्क की ओर जाऊंगा अथवा नहीं यदि जाने का सुयोग मिला तो मैं निश्चित ही इंडियाना जाऊंगा इस प्रकार के अंतर जातीय मिलन का उद्देश्य महान है जैसे भी हो सके तुम उसमें अवश्य सम्मिलित हो और यदि तुम माध्यम बनकर कुछ भारतीय महिला समितियों को उसमें सम्मिलित कर सको तो और भी अच्छा है कुछ परवाह नहीं है हमें सब कुछ सुविधाएँ प्राप्त होंगी यह युद्ध जो ही समाप्त हो जाएगा तक्षण हम इंग्लैंड पहुँच जाएंगे एवं वहाँ जोर शोर से कार्य करने का प्रयत्न करेंगे ठीक है न स्थिरा माता को क्या कुछ लिखा जाए यदि उन्हें लिखना तुम्हें उचित प्रतीत हो तो उनका पता मुझे भेज देना उसके बाद क्या उन्होंने तुमको को कोई पत्र लिखा है कठोर एवं कोमल सभी लोग ठीक हो जाएंगे धैर्य बनाए रखो ये जो तुम्हें विविध अनुभव प्राप्त हो रहे हैं मैं तो इसे ही पसंद करता हूं, मुझे भी शिक्षा मिल रही है जिस समय हम कार्य करने के लिए उपयुक्त सिद्ध होंगे ठीक उसी समय धन और लोग अपने आप हमारे समीप आ जा इस समय मेरी स्नायु प्रधान प्रकृति एवं तुम्हारी भावनाएं आपस में मिल जाने से गड़बड़ी हो सकती है इसलिए माँ मेरी स्नायुओं को धीरे धीरे आरोग्य प्रदान कर रही हैं और तुम्हारी भावनाओं को भी शांत कर जा रही हैं फिर हम अग्रसर होंगे इसमें संदेह ही क्या है अब अनेक महान कार्य संपन्न होंगे यह निश्चित जानना अब हम प्राचीन देश यूरोप के मूलाधार तक को हिला डालेंगे मैं क्रमशः शांत तथा धीर बनता जा रहा हूँ चाहे जो भी कुछ क्यों न हो मैं प्रस्तुत हूँ अब की बार इस प्रकार के कार्य में जुट जाएंगे कि उसके पग पग पर हमें सफलता प्राप्त होगी एक ही भी प्रयास व्यर्थ नहीं होगा यही मेरे जीवन का अग्रिम अध्याय है मेरा स्नेह जानना विवेकानंद पुनश्च तुम अपना वर्तमान पता लिखना विवेकानंद